मेरे साथ में मेरे स्वर के साथ बिठाते हुए वो... मानुभाव आपके प्रश्नों को ही मैं सीधा दे रहता हूं कुछ प्रश्नों को मैंने छोड़ भी दिया है उसके लिए प्रश्नकर्ता क्षमा करेंगे बहुत कुछ शास्त्रीय विषय होने के कारण से और सबके लिए अधिक उपयोगी ना होने के कारण से कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं प्रश्न है हमारा जन्म क्यों हुआ है क्या प्रयोजन है तो हमारा से मतलब मनुष्य शरीर अगर लें प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ये हो तो पिछले कर्मों का भोग और नए कर्मों को कर सकना और नए कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्यतर शरीरों में केवल कर्मों का भोग होता है अब जितना जितना भोगते हैं वो कर्म क्षीण होते जाते हैं कम होते जाते हैं मनुष्य शरीर में भोग के कारण से वो कर्म कम होते हैं क्षीण हो जाते हैं और नए कर्म करने का भी अवसर रहता है तो योग दर्शन की भाषा में कहें तो भोगाप वर्गार्थम दृश्यम भोग और अपवर्ग के लिए अपवर्ग यानी मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर हमारे को मिला है मुख्य लक्ष्य यही है और बाकी चीजें गौण रूप से हमारे लक्ष्य बनती हैं। मकान भी लक्ष्य बन सकता है परिवार भी लक्ष्य बन सकता है राष्ट्र भी लक्ष्य बन सकता है वेद का प्रचार गौरक्षा ये सब भी लक्ष्य बन सकते हैं लेकिन ये सब गौण लक्ष्य है और मुक्ति हमारा लक्ष्य इसलिए है क्योंकि हम सब आत्माएं यही चाहते हैं कि दुखों से पूर्ण निवृत्ति हो जाए और शुद्ध सुख की प्राप्ति हो हर आत्मा ये चाहता है तो जो हम चाहते हैं जिससे हमारी तृप्ति होती है वही हमारा लक्ष्य होता है तो सब आत्माओं का यही एक लक्ष्य है तो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे सांसारिक भौतिक व्यक्ति हो भौतिकवादी हो वहां भी वो सुख ही चाहते हैं और दुख की निवृत्ति चाहते हैं भौतिकवाद में भी जो भी गति कर रहा है कितना भी भौतिकवाद में जा रहा है यही दो लक्ष्य मिलेंगे दुख की निवृत्ति बाधा की निवृत्ति और सुख सुविधा की प्राप्ति वो तो पूरी तरह वहां हो पाती है नहीं हो पाती है, एक अलग बात है अध्यात्म में ये पूरी पूर्ति होती है या भौतिकवाद में होती है लेकिन प्रयत्न सबका यही है और मानव मात्र इसी के लिए लगा है इसलिए यही मनुष्य का या हमारे जन्म का प्रयोजन हो सकता है यही है और इसी उद्देश्य से परमात्मा ने हमें ऐसा शरीर बना करके दिया है अगला प्रश्न क्या अब ऋषि व मुनि पैदा नहीं हो सकते क्योंकि कहा जाता है कि उसके लिए उच्च वातावरण होना चाहिए तो ये तो बहुत कहा जाता है आज इतना प्रदूषण हो गया वातावरण बिगड़ गया पर्यावरण भी और आस पड़ोस भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है इत्यादि जो कुछ भी है जितना भी है लेकिन फिर भी परमात्मा की ये सृष्टि ये पृथ्वी आज भी उस योग के है कि ऋषि मुनि यहां पैदा हो सकते हैं पहले भी होते थे इंद्रिया वही हैं, शरीर वही है आज भी वातावरण इतना शुद्ध है कि हम कर सकते हैं शुद्ध जगह रह सकते हैं यहां अशुद्ध है वहां रहे शुद्ध आज भी हम खा सकते हैं उस तरह की व्यवस्था हमारे को करनी होगी ऐसे वातावरण में रह सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में रह सकते हैं अच्छे लोगों के बीच में इसलिए ऋषि मुनि तो आज भी हो सकते हैं और जिस समय ऋषि मुनि होते हैं उस समय हमारे को अभी पता नहीं लगता है हमें तो पिछले वाले याद आते हैं अगली पीढ़ी को वर्तमान के लोग याद आएंगे कि देखो ये भी ऋषि मुनि हुए थे हमें उस तरफ ध्यान नहीं जाता हम सोचते हैं ऋषि मुनि पहले ही हुए तो ये तो आज भी हो सकते हैं और बहुत सारे साधक लोग जो है वो मुनि की तरह ही तो हैं मुनियों का जीवन जीते हैं चिंतन मनन करते हैं जीवन को पवित्र रखते हैं तो ये मुनि जीवन है और उसमें भी जो विशेष चिंतन रखते हैं विशेष खोज करते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा में जाते हैं विवेक की स्थिति में जाते हैं उनको ऋषि कहते हैं तो आज भी ये संभव है और मैं सिदानंद को गए तो अधिक दिन नहीं हुए हैं तो दो तो सौ साल भी नहीं हुए 150 साल के अंदर की बात है हो सकते हैं आगे भी ऐसे हो सकते हैं अगला प्रश्न कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए परंतु सुबह सूचना में कहा गया कि जो भी वे महानुभाव हैं, उनके उन्हें पिताजी की पुण्य स्मृति में भोजन दिया जाएगा उनकी स्मृति में तो क्या है मृत्यु भोज से संबंधित है हमें यह भोजन खाना चाहिए कल यह परसों की बात होगी है तो मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए आज समाज इसका निषेध ही करता रहा है मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि तो मृत्यु के बाद में जो भोजन आदि कराते हैं उसमें वैसे तो शोक का अवसर होता है लेकिन उसमें बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं खिलाते हैं और लोग मांग भी करते हैं और फिर उसमें अनिवार्यता जुड़ जाती है हर व्यक्ति को करना होता है बाध्यता होती है उसके पास पैसा नहीं हो तो भी वो करता है सुधार लेकर के करता है और ये उसके लिए हानिकारक है तो जब ये बंधन के रूप में आ गया गलत तरीके से आ गया तो इसका निषेध किया गया बाकी कहीं मृत्यु हो जाती है और आसपास के लोग रिश्तेदार आते हैं तो खाना तो उनको खिलाते ही हैं। उस दिन नहीं खिलाते तो आगे तो खिलाते ही हैं। या आस से बन करके आता है वो तो देना ही होता है और यहां जो करवाया जाता है जो हुआ वो मृत्यु भोज नहीं कहा जाएगा उनके पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ उनकी स्मृति में उनकी पुण्य स्मृति में वो कुछ दान करना चाहते हैं संस्था में कुछ खिलाना चाहते हैं गुरुकुल चलता है साधु संत रहते हैं साधक लोग हैं तो वो केवल दान की दृष्टि से हैं। और ऐसा किसी की स्मृति में हम करें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक जगह पे कर रहे हैं उचित ढंग से कर रहे हैं तो ये दोष का कारण नहीं है क्योंकि उनको बाध्यता नहीं है और अभी वो शोक की बात भी नहीं है कुछ लोग इसके अंदर दूसरी चीजें जोड़ लेते हैं कि हम खिलाएंगे तो माता मत, पिता को जो भी गए हैं उनको पहुंचेगा उनको पुण्य मिलेगा तो उसके लिए जब कभी बात होती है तो हम उसको स्पष्ट कर देते हैं कि आप जो अभी दान कर रहे हो ये आपका दान कहलाएगा आपको पुण्य मिलेगा इससे माता पिता को कोई पुण्य नहीं मिलने वाला इससे उनका तो जीवन जा चुका है और ही ये भोजन उन तक पहुंचेगा हाँ उनकी स्मृति में आप करते हैं जैसे कोई जीवित व्यक्तियों की स्मृति में जन्मदिन पे भी तो दान कुंड कर देते हैं तो अपने विवाह की स्मृति में कर देते हैं अपने जन्मदिन की स्थिति में कर देते हैं ऐसे अपने माता पिता आदि किसी बड़े की स्मृति में भी करते हैं इसको केवल इतने अंश में देखना चाहिए ये मृत्यु भोज की तरह से नहीं मानना चाहिए <स्थिव> अगला प्रश्न आप हमें पूर्ण मौन के लिए भी आदेश देते हैं और संध्या हवन के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए भी आदेश देते हैं तो ऐसा तो नहीं है हम अनिवार्यता नहीं है आपको पहले भी मैंने बताया था आप यज्ञ संध्या में न बोलें बाध्य नहीं करते आप मौन में है तो मौन रहिए मत बोलिए ये मौन तो रहना है लेकिन जहां कक्षाओं में बुलाया जाता है आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए यदि में भी और भोजन के समय जो मंत्र पाठ होता है प्रातःकाल जो मंत्र पाठ होता है रात्रि कालीन जो मंत्र पाठ होता है कोई तो बाध्यता नहीं है आपके लिए आप मत बोलिए मानसिक स्थिति अगर आपकी बोलने से अच्छी बनती है तो बोल लीजिए उसको उसमें बाधा नहीं है और अगर मौन रहते हुए आपकी अच्छी स्थिति बनती है तो मौन रह लीजिए अगला प्रश्न है सामूहिक सायंकालीन संध्या का कोई समय नहीं मिलता है और ना ही व्यक्तिगत रूप से संध्या करने का कोई समय मिलता है कृपया इसके लिए अपनी समय सारणी में समय निकालें तो ये प्रश्न ये समस्या इसलिए है कि संध्या का अर्थ हम वैदिक संध्या के रूप में ही लेते हैं और मंत्रों को उच्चारण के लिए प्रातःकाल तो आपकी हो ही जाती है मंत्रों के माध्यम से सुबह संध्या ध्यान होता है संध्या उपासना होती है और सायकाल ध्यान उपासना होती है दोनों के शीर्षक अलग अलग हैं समय सारणी में आप देखेंगे तो संध्या मंत्रों के माध्यम से जब उपासना की जाती है वो कैसे किया जाता है वो सुबह आचार्य सोमदेव जी आपको कराते हैं सुबह वही चलता है लेकिन सब जने संध्या मंत्रों से नहीं कर पाते हैं नहीं भी होते हैं उनको मंत्रों का पता भी नहीं होता याद भी नहीं होते मंत्र याद करो फिर अर्थ याद करो वो संभव नहीं हो पाता है सबके लिए तो जो दूसरा विकल्प है कि ध्यान हम परमात्मा का ध्यान हम बिना मंत्रों के माध्यम से भी कैसे कर सके वो भी एक शैली है तो सायकाल की उपासना ध्यान उपासना आपको कराई जाती है जिसमें कि मंत्रों का उच्चारण नहीं करवाया जाता है संध्या के मंत्रों का इक्के दुख के कोई मंत्र आएंगे गायत्री मंत्र आदि लेकिन मंत्रों का विधिवत उच्चारण नहीं होता है तो मन में ये आ जाता है बहुत से साधकों के कि संध्या तो हुई, न, हुई ही नहीं तो संध्या का मतलब जैसा आचार्य सत्येंद्र जी आपको बता रहे थे पहले दिन ही जिसमें परमात्मा का ध्यान किया जाता है अच्छी तरह से तो वो ध्यान मंत्र विशेष से हो सकता है भिन्न मंत्र से हो सकता है अथवा तो बिना मंत्र के भी हो सकता है वो भी एक ध्यान की स्थिति है तो यदि आप यहां ध्यान कर चुके हैं एक घंटे उसमें बहुत सारा चिंतन किया है परमात्मा पर किया है आत्मा का किया है जीवन के लक्ष्य का किया है तो ये ध्यान ही हो रहा है आपका उसी तरह का संस्कार हो रहा है ये उपासना ही हो रही है इन सब को करते हुए हम परमात्मा के निकट आते हैं तो मन के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारी संध्या नहीं हुई या उपासना नहीं हुई उपासना तो होती है लेकिन यदि किसी के मन में फिर भी रहता है मेरे को तो मंत्रों का उच्चारण करना ही है जो कि वो वर्षों से दशकों से करते आ रहे हैं उनके लिए मना भी नहीं है तो यहां समयकालीन उपासना के बाद में बैठने के लिए आपको सूचना दी गई होगी कि जो उसके बाद भी यहां बैठ करके करना चाहें, वो कर सकते हैं पांच से छह उपासना होती है उसके बाद यज्ञ में जाते हैं सवा छह से तो उसके बीच का जो समय आप यहां बैठ करके कर सकते हैं इसी तरह से प्रातकाल का भी समय वो तो भी सूचना आपको दी गई होगी प्रातःकाल की उपासना सवा से सवा उसके बाद आप यहां बैठ के कर सकते हैं तो जिनको मंत्रों का उच्चारण करना है वो व्यक्तिगत रूप से यहां बैठ करके कर, कर सकता हैं अथवा भिन्न समय में भी दिन में जब आपको विश्राम का समय रहता है उस समय भी आप समय निकाल करके कर सकते हैं उसमें हमारे को कोई बाधा नहीं है लेकिन सबकी दृष्टि से हम सब दोनों समय संध्या कराने वाली वो अधिक उपयोगी नहीं है दोनों समय सब लोगों की दृष्टि से इसलिए अब तक के जो अनुभव के आधार पर इसलिए दोनों चीजें आपको यहां पर करवाई जाती है अगला है सायकालीन यज्ञ में पैतालीस मिनट का समय लगता है जो कि बहुत अधिक है इतने समय में संध्या व जो दोनों हो सकते हैं इनका भी मन में संध्या वाली बात ही है इसलिए ये कह रहे हैं तो वहां वैसे तो आधा घंटे में यज्ञ होता है लेकिन साथ में यज्ञ प्रार्थना आदि भी होती है तो उन्होंने कहा कि सायकालीन संध्या से वंचित ना करें इसका उत्तर मैं आपको दे ही चुका हूं अगला है कि आज यज्ञ प्रार्थना नहीं बोली गई चौदह तारीख का इनका लिखा हुआ है तो यज्ञ प्रार्थना यज्ञ का अंग नहीं है वो तो हम प्रार्थना कर लेते हैं उसके साथ में जोड़ लिया पूर्णाहुति के बाद में जो हम चीजें करते हैं वो तो यज्ञ का मुख्य यज्ञ का अंग नहीं है हम चाहें तो कर सकते हैं चाहें ना करें हम यज्ञ प्रार्थना बोलें ना बोलें और कोई जो तेजो सी तेजो नहीं दही बोलें न बोले ये मुख्य भाग नहीं है हम चाहे बोल सकते हैं चाहे तो नहीं बोल सकते पर चूंकि आदत हमारी होती है कि हम यज्ञ प्रार्थना बोलते ही हैं इसलिए हमें वो यज्ञ का अंग ही प्रतीत होता है और यज्ञ प्रार्थना नहीं हुई तो हमें लगता है कि यज्ञ नहीं हुआ तो यहां इस तरह से कर रखा है प्रातः काल यज्ञ प्रार्थना नहीं करते हैं सायकाल यज्ञ प्रार्थना करते हैं प्रातःकाल वेद स्वाध्याय वेदपाठ ये करते हैं सायकाल वेदपाठ वेद स्वाध्याय नहीं करते तो समय की दृष्टि से कुछ चीज प्रातःकाल करते हैं और कुछ चीज सायकाल करते हैं आगे प्रश्न है कि जब दोनों समय यज्ञ होता है तो प्रातः यज्ञ में दोनों आहुतियां देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस प्रकार इस समय का उपयोग प्रवचन अथवा भजन में हो सकता है दोनों समय की आहुति से इनका मतलब है प्रातः काल की कुछ अलग आहुतियां होती हैं सूर्य ज्योतिराधि और सायकालीन होती है अग्निर्ज्योति तो यहां पर सायकाल तो अग्निर्ज्योति ही करते हैं सूर्य ज्योति नहीं बोलते प्रातःकाल ये दोनों दी जाती हैं तो जब सायंकाल ये जो होता है तो प्रातकाल क्यों अग्निर्ज्योति बोलते हैं ये इनका प्रश्न है तो जो यहाँ उपस्थित है उनका तो दोनों समय ये जो हो जाता है लेकिन कुछ व्यक्ति जो नगर से आते हैं यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं या बीच बीच में आते हैं वो तो चूंकि एक ही समय में आते हैं तो उनकी दृष्टि से यहाँ हम प्रातःकाल दोनों अग्निर्ज्योति भी बोलवा देते हैं वो आहुतियां दे देते हैं और जो यहाँ पर है वो दोनों समय करते ही है तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें सुबह भी वो बोल लेते हैं तो एक केवल व्यवहार की सुविधा और कुछ लोगों के कारण से ऐसा किया जाता है अगला प्रश्न है सत्वादि का सत्यवादि मतलब रजस तमस तीन जो गुण है उनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई संबंध है क्या सत्व रजस्तम हम तीन चीजें मानते हैं प्रकृति का मूल उपादान कारण और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से किसी परमाणु के अंदर ये तीन तत्व तीन कण माने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कुछ तो शत्रन भी तीन हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तीन ही हैं और ये एक बहुत समानता प्रतीत होती है तो जिस समय अभी लगभग 60 के 70 के दशक में जब ये तीन ही चीजें थी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन इनके और छोटे कांड नहीं खोजे गए थे उस समय जब ये बात आई थी तो हमारे भारतीय दार्शनिक और लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि देखो वैज्ञानिकों ने आज जो उन तीन कणों को खोजा है हमारे ऋषि मुनि तो शत्र को पहले ही बता चुके थे और उसमें वो तुलना किया करते थे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर घेरे में घूमते हैं परमाणु के गतिशील है बहुत तेजी से घूमते हैं तो गति यहाँ पर है रज के अंदर रज क्रियाशील है हमारे यहाँ पर प्रकाश क्रिया और स्थितिशील ये तीन गुण बताए मुख्य रूप से सत्यस्तम के योगदर्शन में तो क्रियाशीलता ये रजोगुण के कारण से होती है और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तेजी से इसलिए उसको तो कह दिया गया रजोगुण से तुलना है इसके सत्य गुण की प्रकाश से है तो जो केंद्रक होता है उसमें प्रोटोन होते हैं धनात्मक आवेश जिनके अंदर होता है उसको सत्य गुण माना गया तुलना की गई उसकी अब न्यूट्रॉन होते हैं उसमें न्यूट्रल होता है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता है और वो स्थिर रहते हैं तमोगुण भी स्थिरता का है और वो ही उसका भारी भाग होता है केंद्र में न्यूट्रोन तो न्यूट्रॉन को तमोगुण से जोड़ा गया ऐसा आप 40-50 दशक 40-50 के दशक में पिछली सदी में जो पुस्तकें लिखी गई वहां इस तरह से तुलना की भी गई है लेकिन दिक्कत उसमें ये हुई ये तुलना तो तात्कालिक रूप से कर दी गई हम सत्स्तंभ को सबसे सूक्ष्म कण मानते हैं और अविभाज्य कण मानते हैं दर्शनों की दृष्टि से उससे छोटा कण नहीं हो सकता वो तो टूट नहीं सकता वो नित्य कण है अब वैज्ञानिक कौन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे कण खोज लिए हैं वो बताते हैं ऐसा तो अब तुलना कर रहे हैं तो हम अगर उन्ही को ही इलेक्ट्रॉन प्रोटोन्यूट्रोन को सतुर मानते हैं तो हम उसको अंतिम कर्ण कह रहे हैं और वो उसको अंतिम कर्ण नहीं मानते वो उससे भी छोटे हो गए अब हमारी संगति में लगेगी उससे या तो ये कहिए कि हमारे ऋषि मुनि जान नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या सत्व स्तंभ भी विखंडनीय है अंतिम तत्व नित्य नहीं है या तो ये कहिए यह आक्षेप आएगा तो ये जो तुलना बीच में की गई थी वो ठीक नहीं थी सत्वर स्तंभ प्रकृति के मूल कण है नित्य कण है अविभाज्य कण है वो कौन से हैं आज की दृष्टि से तुलना करना दुस्साहस होता है बाद में गलत सिद्ध होता है इसलिए हम अब उसकी उससे तुलना नहीं करते हैं अगला प्रश्न आत्माओं की संख्या निश्चित है आत्मा जीवात्माओं की संख्या यद्यपि हम पता नहीं कर सकते कितनी है एक दृष्टि से हम अनंत कह देते हैं लेकिन फिर भी निश्चित है इस पर प्रश्न है इनका कि कुछ पशु पक्षियों की जातियां प्रलुप्त हो रही है समाप्त हो रही है जबकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है इसका क्या कारण है तो मनुष्य भी बढ़ रहे हैं यू तो मच्छर मक्खी भी बढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें बढ़ भी रही हैं और कुछ घट भी रही हैं, दोनों तरह से हो सकता है तो इनके प्रश्न के पीछे भाव ये है कि जब आत्माओं की संख्या निश्चित है तो शरीरों की संख्या भी निश्चित रहनी चाहिए घटनी बढ़नी नहीं चाहिए ऐसा इनका भाव है तो इन दोनों के अंदर सीधा संबंध नहीं है आत्माओं की संख्या निश्चित होते हुए भी मनुष्यों की संख्या बढ़ सकती है और मनुष्य बढ़े हैं तो कितने से बढ़े हैं वैसे तो बहुत कहेंगे हम पहले एक अरब रहे होंगे तो आप सात आठ अरब हो गए लेकिन इतने से मनुष्य अगर बाकी जीवों की संख्या देखी जाए उसमें से कितने मच्छर कितनी चीटियां और कितने मछलियां और वो नष्ट हो गई हो वो बहुत थोड़े समय भी इतनी संख्या आ जाती है उनकी संख्या बहुत अधिक है वहां कितने कम हो गए हमें पता नहीं है पूरा मनुष्य थोड़े से बढ़ गए संख्या की दृष्टि से हम भले ही अधिक कहें लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो बहुत कम प्रतिशत बढ़ा है हमें लगता है कि जैसे आत्माओं की संख्या बढ़ गई है कहीं ना कहीं से मृत्यु हुई है और कहीं ना कहीं जन्म हुआ है संख्या तो निश्चित ही है कोई अतिरिक्त नहीं आती दूसरा जब हम इस चीज का विचार करते हैं तो इसी पृथ्वी को ध्यान में रखकर विचार करते हैं जबकि जीवों का निवास यानी शरीर वो तो अन्य लोक लोकांतरों में भी है ही तो वहां से भी यहां पर आ सकते हैं यहां से भी वहां पर जा सकते हैं पता नहीं कहां कैसे जीव कहाँ आए हैं तो इसलिए इन संख्याओं के घटते बढ़ते देख करके हम ये नहीं कह सकते कि जीवों की संख्या आत्माओं की संख्या घटती बढ़ती है वो निश्चित है ये तो केवल शरीर के कारण से संख्या इधर उधर होती है अगला प्रश्न आत्मा का स्थान कहाँ है कोई तो हृदय में मानता है कोई आंखों के बीच में बताते हैं तो महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदिभाष्य भूमिका में इस विषय में स्पष्ट लिखाई है कि दोनों स्तनों के बीच में छाती के बीच में हड्डी के नीचे जो थोड़ा गड्ढा वाला स्थान रहता है उस जगह पे उसको हृदय प्रदेश कहते हैं हृदय नहीं हृदय प्रदेश हृदय के पास वाला प्रदेश वहां आत्मा का स्थान उन्होंने स्वीकार किया है हम भी उसी को स्वीकार करते हैं और जब मैं की अनुभूति करते हैं हम पूरे शरीर में वैसे तो पूरे शरीर में भी हम मैं कर सकते हैं लेकिन अगर केंद्रित करें उसको तो हम इसी जगह पर मैं की अनुभूति करते हैं और मैं आदि जब हम हाथ लगाते हैं मैं तो भी इधर ही जाता है हमारा हाथ मैं मस्तिष्क की तरफ नहीं जाता है वो बहुत कम जाता है उस तरह से लेकिन स्वभावतः हमारा यहां जाता है और अपनी अनुभूति एकांत में बैठ करके देखें तो यहाँ कुछ लोग मस्तिष्क में भी कह देते हैं क्योंकि वहां विचार चल रहा होता है लेकिन महर्षि के शब्द हैं इसलिए हम इसको हृदय प्रदेश में ही इसको स्वीकार करते हैं वो तो हृदय नहीं कहते क्योंकि तो कई लोग फिर वहां प्रश्न उठा देते हैं कि हृदय में है तो हृदय तो बाहर भी निकाल देते हैं बदल भी देते हैं इत्यादि तो फिर कैसे जीवित रहता है वो हृदय को निकाल दिया मतलब तो आत्मा भी निकल जानी चाहिए ऐसा तो वो हृदय प्रदेश हृदय के पास वाली जगह है अगला प्रश्न इन्होंने एक मंत्र दिया है ऋग्वेद का इमुण श्रुदी हवमद्या चंद्रडय अवश्यु रा चुकेम अवश्यु रा चुके तो इसमें जो अर्थ दिया है स्तुति के संबंध में इनके प्रश्न है भावार्थ है जो तो इन्होंने लिखा है हे सबसे श्रेष्ठ परमात्मन आप अपनी रक्षा और आपके यथार्थ ज्ञान का इच्छा वाला मैं आपकी सर्वत्र स्तुति करता हूं तो आपकी रक्षा चाहता हूं और आपका यथार्थ जान चाहता हूं इसलिए आपकी स्तुति कर रहा हूं आप मेरे इस, इस स्तुति समूह को सुनकर स्वीकार कीजिए और हमें सुख दीजिए तो भावार्थ हो गया हमें ऐसा करना चाहिए इस प्रेम का प्रश्न है क्या परमेश्वर को भी स्तुति प्रशंसा प्रिय है तो इसके पीछे निंदा छुपी हुई है कि स्तुति प्रशंसा किसको प्रिय होती है मनुष्यों में जो खुशामद पसंद होते हैं अहंकारी होते हैं लोग प्रशंसा करते हैं फूल के कुप्पा होते हैं अपने को बहुत बड़ा मानते हैं सुख लेते हैं उस तो दृष्टि से इनका निंदा में प्रश्न है कि क्या परमेश्वर को भी स्तुति और प्रशंसा प्रिय है इसका उत्तर है परमात्मा को अपने सुख या आनंद के लिए हमारी स्तुति प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है स्तुति प्रशंसा की आवश्यकता उनको होती है जिनको सुख कम होता है दुख होता है सुख कमी है वही तो प्रशंसा सुनना चाहेगा कि ताकि मैं खुशी खुश हो सकूं। परमात्मा तो आनंद से परिपूर्ण है उसको कोई कमी ही नहीं है कुछ भी कमी नहीं है तो क्यों स्तुति से उसको कोई सुख बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा उसका कोई सम्मान बढ़ेगा वो तो जैसा है वैसा है तो परमात्मा को स्तुति और प्रशंसा अपने लिए तो प्रिय नहीं है लेकिन जीवों के लिए प्रिय है ये जीव मेरी स्तुति प्रार्थना करें यह परमात्मा को अवश्य प्रिय है इससे इन जीवों का कल्याण होगा इससे ये जीव अपनी उन्नति कर सकेंगे इसलिए बहुत अधिक स्तुति मंत्र वेदों के अंदर आए गए और परमात्मा क्यों चाहता है कि हम स्तुति करें उसकी तो जिसकी हम स्तुति करते हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रीति का भाव पैदा होता है लगाव होता है अब जिस अभिनेता अभिनेत्री की खिलाड़ी की स्तुति अधिक की जाएगी जिसके विज्ञापन अधिक आएंगे पुरस्कार मिलेंगे लोग उसको चाहने लगते हैं उनके फैन बन जाते हैं उसके अनुसरण करने वाले बन जाते हैं जिसकी भी स्तुति होगी विज्ञापन होते हैं वो स्तुतियां होती हैं अलग अलग वस्तुओं की साबुन की तेल की यंत्रों की विज्ञापन में स्तुति ही तो की जाती है वो बार बार स्तुति होती होते, होते वो हमें अच्छी लगने लगती है प्रिय लगने लगती है और हम जाके उसी को खरीद लेते हैं तो स्तुति का मतलब होता है स्तुति किस लिए होता है प्रीति या लगाव के लिए और प्रीति लगाव किस लिए कि हम उसको पालें यह भौतिक जगत में भी लगता है और परमात्मा के प्रसंग में भी लगेगा एक ही नियम है तो ईश्वर यह चाहता है कि हम परमात्मा की स्तुति करें ताकि हम उसकी स्तुति करें परमात्मा ये जीव मेरी स्तुति करें ताकि इनके मन में मेरे प्रति प्रीति या लगाव पैदा हो मेरे प्रति प्रीति लगाव पैदा हो और ये मुझे प्राप्त कर सकें मुझे प्राप्त हो जाए और मुझे प्राप्त हो जाए तो इनके जीवन की सफलता हो जाएगी जो ये चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा दुख से निवृत्ति और शुद्ध सुख की प्राप्ति इसलिए परमात्मा चाहता है कि हम उसकी स्थिति करें उसको प्रिय है स्थिति अपने लिए हमारे लिए अन्य वस्तुओं की स्तुतियां तो हम संसार में देख करके सुनकर कर लेते हैं कोई तो चीज हमारे को स्वाद में अच्छी लग रही है तो हमें स्तुति कर देते हैं भाई ये बहुत अच्छा दूध है ये बहुत अच्छा फल है बहुत अच्छी मिठाई है हमें अनुभव में आ जाता है हमारे मुंह से निकल ही पड़ता है ये तो बहुत अच्छा है ये तो बहुत अच्छा दृश्य है इत्यादि लेकिन क्योंकि परमात्मा सीधे सीधे इंद्रिय में नहीं है हम अनुमान से जानते हैं शब्द प्रमाण से जानते हैं इसलिए उसकी स्तुति हम वैसे पता नहीं लगा सकते हमें पता नहीं लगेगी इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान ऐसे वेद मंत्रों के माध्यम से दिया कि उसके धर्म हमें बताए जाए और हम उसकी स्तुति करें आगे इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्या बिना स्तुति प्रशंसा इस पसंद नहीं होता है तो मूल में वही है कि परमात्मा खुशामद पसंद है और हमसे खुशामदी चाहता है इससे वो प्रसन्न होता है ऐसा नहीं है परमात्मा उसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं वही इसका उत्तर है जो पहले मैंने बोला ईश्वर स्तुति से अपने लिए प्रसन्न नहीं होता लेकिन हमारी दृष्टि से प्रसन्न होता है ताकि हम उसको पा सकें उसके जैसे योग्य बन सके आगे यह वेद मंत्रों में आया है अर्थात ये स्तुति की बात और वीर ईश्वरी विधान है क्या ईश्वर हमसे स्तुति कराना चाहता है तो उत्तर वही है इसको हा मैं बोलू या नाम है कि परमात्मा स्तुति कराना चाहता है या नहीं चाहता है अपने लिए नहीं चाहता लेकिन हमारे लिए स्थिति कराना चाहता है अगला प्रश्न क्या वृक्ष या पेड़ में आत्मा है या नहीं है तो पेड़ के किस भाग में है तो आत्मा तो है लेकिन किस भाग में है इसका सीधे सीधे तो हम प्रमाण नहीं दे सकते लेकिन पत्र विज्ञापन में मैशी दयानंद के जैसा मुझे याद आ रहा है तो जो बीच का भाग होता है तने और जड़ के बीच का भाग जहां से तन, जहां तना समाप्त होता है और जड़ प्रारम्भ होती है जो बीच का भाग होता है उस भाग को आत्मा के स्थान के रूप में देखा जैसे हमारे हृदय वाला भाग है ये भी बीच का भाग है हमारा तो पौधे के उस स्थान पर रहने का संकेत वहां पर मिलता है क्योंकि तो ऊपर का भाग जब हम काटते हैं डालिया काट दी तना भी काट दिया वो फिर से उगाता है यानी जीव तो अभी भी है उसके अंदर और जड़ में भी किनारे को काट दो एक छोटी चुट छोटी जड़ों को काट के अलग कर दो तो भी पेड़ जीवित रहता है और बीच वाले भाग को काट दो तो चला जाएगा वो और जड़ को भी पूरा कार्ड रूप हो तो भी जाएगा क्योंकि पोषण नहीं मिल रहा है लेकिन ये बीच का जो भाग है तने और जड़ के बीच का भाग उसको आत्मा के रहने का स्थान संकेत में प्राप्त होता है अगला प्रश्न क्या ब्रह्मचर्य रोग का कारण है वैसे तो रोग का कारण नहीं है लेकिन रोग का कारण भी बन सकता है यदि उचित ढंग से पालन न किया जाए तो ब्रह्मचर्य का मतलब उपस्थेन्द्रिय का संयम ये जब अर्थ लेते हैं उस स्थिति में यदि मन में भावना है और हम बाहर से किसी कारण से रोक रहे हैं और एक द्वंद्व में है संघर्ष में है तो ये समस्या खड़ी कर सकता है लेकिन यदि बहुत का लाभ हमने समझ लिया है और फिर अब उसका पालन कर रहे हैं अंदर से हमें स्वीकार्यता है उसकी और फिर हम नियंत्रण कर रहे हैं यानी जानपूर्वक कर रहे हैं तो उससे कोई रोग नहीं आएगा आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक कि ब्रह्मचर्य रोग का कारण है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए हमारी पूरी परंपरा के अंदर ब्रह्मचर्य को हानिकारक कहीं नहीं कहा गया है। कहीं नहीं कहा गया है बल्कि इसकी तो बहुत प्रशंसा की गई है ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्यु अपाखता तो मृत्यु को पार कर दिया इंद्रोह ब्रह्मचर्य देवे भय स्वरा भरत और आयुर्वेद में भी एक पंक्ति मिलती है चरक संहिता में ब्रह्मचर्यम आयुष्याणम दीर्घायु करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है वो तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो जब बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर कई तरह के हार्मोन के नाम से बोलते हैं हार्मोन निकलते हैं तो ग्रोथ हार्मोन भी होता है और सेक्स हार्मोन भी होता है और तो सेक्स हार्मोन का संबंध ब्रह्मचर्य से है ग्रोथ हार्मोन का शरीर की वृद्धि से है तो ये भी मानते हैं कि जिस बच्चे में सेक्स हार्मोन ज्यादा निकलने लगेगा यानी वो कामुकता की तरफ सक्रिय हो जाएगा जल्दी अधिक कामुक हो गया है तो उसका ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है दोनों में संबंध है वो शरीर उतना विकसित नहीं हो पाएगा उसका इसलिए ब्रह्मचर्य काल जो है 25 साल या चौबीस साल जितना जिसका विधान किया गया है उस समय तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए ताकि शरीर आदि बुद्धि आदि ठीक विकसित हो सके उससे कोई तो रोग नहीं आने वाला है गृहस्थ का समय प्रारंभ होता है उसमें गृहस्थ का ब्रह्मचर्य अलग होता है तो अति ब्रह्मचर्य की हानि से तो रोग देखे जाते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य से रोग नहीं देखे जाएंगे यदि ठीक ढंग से पालन हो रहा है और समझ करके हो रहा है नहीं तो मानसिक विकार तो होंगे ही आगे यहां ब्रह्मचर्यो के द्वारा संविधा क्यों किया जाता है यज्ञ के बाद में जो ब्रह्मचारी एक, एक संविधा लेकर के अग्नि में को अर्पित करते हैं तो ये मंत्र वेदारम संस्कार में वहां प्रारंभ में किया गया है ब्रह्मचारियों के लिए तो ब्रह्मचारी को अपना ये अग्निहोत्र करने का तो विधान है नहीं सीधे सीधे वैसे सबके लिए है लेकिन गृहस्थियों के लिए मुख्य रूप से वानप्रस्थियों के लिए है लेकिन ब्रह्मचारी एक संविधा को वहां पर जरूर अर्पित करता है जो मंत्र बोले जाते हैं उसका अभिप्राय यह है अग्नि को संबोधित करता है परमात्मा को कि मैं संविधा लेकर के आया जिस से से जैसे इस समिधा से आप बढ़ते हैं ऐसे मैं भी विभिन्न गुणों से बढ़ने वाला हूँ मैं भी बढ़ू जैसे आप तेजस्वी हैं ऐसे मैं मनुष्यों में वेद का ज्ञान वाला बन जाऊ वेद के रूप में तेजस्वी बन जाऊ और मैं अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करू उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करू इत्यादि भाव उन मंत्रों में है तो ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रेरणा के लिए उनका कर्तव्य स्मरण हो अपने जीवन में क्या करना है उसके प्रतीकात्मक रूप से यह किया जाता है अगला प्रश्न क्या युद्ध में आठ व्यक्तियों के बैठने से और चारों तरफ अन्य व्यक्ति बैठने से क्या अन्य सभी व्यक्तियों को लाभ हो जाता है या नहीं वैसे तो ये व्यक्तिगत कर्म है नित्याग्नि हो तो व्यक्तिगत कर्म है और प्रत्येक को अलग अलग आहतियां देनी चाहिए होना चाहिए लेकिन ये क्योंकि संभव नहीं हो पाता है इसलिए ये व्यवस्था ऐसी चल रही है और जो जो भी उसमें द्रव्य का दान कर रहे हैं यानी घी सामग्री आदि जिसने दिए वो भले ही बाहर भी बैठे हुए हैं तो भी उतना पुण्य तो उनको मिलेगा ही और उसके अलावा जो वहां बैठे हैं मंत्र पाठ कर रहे हैं उससे संस्कार अच्छे हो रहे हैं उसका लाभ मिलेगा ही और जो घृत और सामग्री वगैरह का धुआं निकल रहा है जो अंदर जा रहा है उससे जो लाभ होने वातावरण की शुद्धि आदि का और उसको स्वास्थ्य का लाभ ये तो उसको होगा ही लेकिन पुण्य की दृष्टि से जो द्रव्य का त्याग करता है उसी को पुण्य होता है अगला प्रश्न है क्या हम धर्म पूर्वक पैसा कमाकर भोग करें तो इसमें कोई दोष है या नहींदारी से पैसा कमा रहे हैं लेकिन संसारिक पदार्थों का भोग कर रहे हैं तो दो स्थितियों को देखेंगे एक तो कमाने के स्तर पर पाप और पुण्य देखा जाता है तो कमाने में तो कोई पाप नहीं हुआ क्योंकि धर्म पूर्वक सारा धन कमाया है तो वहां तो कोई पाप नहीं है लेकिन उस तो कमाए हुए को जब हम भोगते हैं उसके हमारे ऊपर संस्कार पड़ते हैं अब हमने धन ईमानदारी से कमाया लेकिन अधिक भोजन कर रहे हैं तो रोग आएंगे तो हम ये थोड़ा तो ना कह सकते कि मैंने पुण्य ऐसे ईमानदारी से कमाया इसलिए भोजन से मेरे को रोग नहीं आना चाहिए उसका इससे संबंध नहीं है कमाना एक अलग भाग हो गया और उसका उपभोग करना अलग भाग हो गया हम गलत चीज खाएंगे ईमानदारी से कमाई हुई की शराब पी रहे है तो हानि तो होगी दो अलग, अलग अलग भाग हो गए तो उपभोग यदि हम गलत ढंग से कर रहे हैं अति कर रहे हैं तो उसकी हानि तो होगी शारीरिक स्तर पर भी होगी और मानसिक स्तर पर भी भोग के संस्कार तो बनेंगे और वो हमारी मुक्ति में साधना में बाधक बनेंगे इसलिए ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा भी संयम पूर्वक ही भोगा जाता है अधिक नहीं भोगा जाता आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है तब तो उचित है नहीं तो ये हानि तो होगी पाप नहीं लगेगा लेकिन कुछ संस्कार पड़ेंगे प्रवृत्ति बनेगी और उसी तरफ हम जाएंगे और यदि भोग के संस्कार अधिक हो गए और विवेक नहीं है तो फिर वो अधन पूर्वक भी धन कमाने लग जाएगा क्योंकि उसी तरफ बढ़ रहा है वो उसी में ही अपना हित देख रहा है अगला प्रश्न मैं आध्यात्म में उन्नति करना चाहती हूं नहीं हूं ध्यान नहीं लगता दृढ़ता नहीं है क्या करू बताइए मार्गदर्शन कीजिए ध्यान करने बैठू तो मन भटकता है कौन सा साहित्य पढ़ो कहां से शुरू करूं ऐसे ध्यान योग शिविर करने से प्रगति हो सकती है क्या कितने करने चाहिए कुछ भी हो योगी बनना चाहती हूं देखिए ये आप पहली बार आई हैं या जो भी पहली बार आए हैं तो एक प्रक्रिया है ये पहले शिविर में आपका परिचय हो रहा है क्या क्या चीजें होती हैं कैसे कैसे होती हैं और यहां जितना बताया जा रहा है आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी पहले शिविर में सुन भी लेंगे लेकिन उसकी गंभीरता नहीं समझ में आएगी इसी शिविर को ऐसे ही शिविर को आप दो तीन चार पांच बार कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, फिर व्यवहार भी कर रही हैं घर जाके तो आपको अगले शिविर में ये, ये चीजें या आप जो यहां से रिकॉर्डिंग लेकर के जाएंगे उसको भी आप छह महीने बाद में सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सारी बातें और नई सुनाई दे रही है जो उस समय नहीं पता लगी थी तो इन शिविरों में चूंकि साधना से संबंधित बातें ही की जाती है दिन भर आपको उसी स्थिति में रखा जाता है ऐसी ही बातें बताई जाती हैं और साधकों के द्वारा बताई जाती हैं, शास्त्रों के अनुसार बताई जाती है तो इसमें वो सारे तत्व आपको छुपे हुए मिलेंगे जो कि किसी साधक या साधिका के लिए आवश्यक होते हैं तो जो पुस्तकें स्वाध्याय शास्त्रों का नहीं कर सकते उनके लिए शिविर आदि बहुत अच्छे है और जो स्वयं फिर शास्त्रों को पढ़ सकते हैं भाषाओं को पढ़ सकते हैं तो वो भी करना चाहिए क्योंकि शिविर में सारी बातें नहीं बताई जाती शास्त्रों में और भी बातें लिखी हुई है तो इसी तरह लगे अच्छी अच्छी कुछ पुस्तकें हैं यहां पर भी उपलब्ध है आपको कुछ दी जाएंगी कुछ यहां पर आपको मिल भी सकती हैं आध्यात्मिक विषयों की पढ़ लीजिए सत्याग प्रकाश आदि है महिषिका आर्या भी विनय है ऐसे बहुत सारे ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और उससे इस तरफ बढ़ सकते हैं लेकिन योगी बनना है साधना में अच्छा करना है उसके लिए शुरू की छोटी मोटी बातें अवश्य ठीक कर लीजिए कि अपना आहार ठीक कर लीजिए अपनी दिनचर्या ठीक कर लीजिए यानी उठना बैठना समय पर सोना व्यायाम विश्राम ये सब ठीक कर लीजिए तो आहार और निद्रा दिनचर्या ये अगर ठीक कर लिए तो बहुत स्तर पे हम योग्य बन जाते हैं आगे बढ़ने के लिए एक आधार बन जाता है अब उसके बाद वह मन के स्तर पर काम चलता है नशा आदि कुछ करते हैं वो छोड़ दीजिए वो सब ठीक कर लीजिए आहार विहार निद्रा के अंतर्गत आ गया इसमें भी किसी को समय लगता है अब जो साधना चलेगी वो तो मन, मन के स्तर पर चलेगी मन में जो संस्कार हैं उनको धीरे धीरे हमें ठीक करना होता है मन में संस्कार उभरेंगे कुछ संस्कार उभरेंगे काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष ये सब चीजें आएंगी अंदर भरी हुई है क्योंकि हमने ऐसा किया है पहले तो उभरेंगी हमको समझेंगे उनका समाधान करेंगे धीरे धीरे वो निकलेंगे हम समाधान करते जाएंगे करते जाएंगे उसके कई तरीके हैं ध्यानोपासना भी है स्वाध्याय भी है प्रभु का स्मरण है ईश्वर पर है बहुत सारी बातें जो यहाँ पर बताई जाती है उनको करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं अगला प्रश्न ईश्वर जैसा अब तक पढ़ा सुना उससे इतना समझ में आया है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह है एक ऐसी ही कोई शक्ति है जैसे विद्युत और वायु तो परमात्मा कोई शक्ति है कैसी शक्ति जैसे कि विद्युत और वायु प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर भी कोई अति सूक्ष्म शक्तिशाली कण है तो उसके साथ जो भावना भावात्मक संबंध स्थापित करके उसे प्राप्त करने की बात कही जाती है वह कहां तक उचित है तो देखिये जो उत्तर इन्होंने लिखा ईश्वर ऐसी कोई शक्ति है जैसी विद्युत और वायु उनका अभिप्राय यह है कि जैसे विद्युत और वायु जड़ वस्तुएं हैं, शक्ति तो है लेकिन जड़ हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी अति सूक्ष्म शक्तिशाली कण है तो कण है इसमें इनका तात्पर्य लिखा नहीं है इन्होंने लेकिन वो जड़ वस्तु से है इनका तात्पर्य ये भी जड़ है तो जब जड़ है तो उससे भावनात्मक संबंध कैसे बनेगा भावनात्मक संबंध तो चेतन से बनेगा तो इसमें यह समझना है कि परमात्मा को तो लोक में बने ही हम शक्ति कहते हैं कि वो एक शक्ति है कोई क्योंकि हम उसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो यही कहते हैं कि भई शक्ति है कोई गूंगे के गुड़ की तरह से बोलते हैं शक्ति है कुछ और तो समझ में आ नहीं रहा है तो परमात्मा शक्ति नहीं शक्ति मान है शक्ति वाला है उसमें शक्ति है तो परमात्मा केवल शक्ति नहीं शक्ति वाला है उसमें शक्ति है और वो भी द्रव्य है वस्तु है द्रव्य और वस्तु दो तरह की होती है चेतन और जड़ विद्युत तो और वायु जो उदाहरण दिए वो तो जड़ वस्तुए हैं जो कि अचेतन है जिनको जान नहीं होता जिनको अनुभूति नहीं होती इसलिए उनसे कोई भावनात्मक संबंध दो तरफा नहीं हो सकता है एक तरफा तो हो जाता है जैसे किसी को अपने घर से प्रेम हो जाता है अपने गांव से प्रेम हो जाता है भावनात्मक संबंध जुड़ जाते हैं अपने देश से संबंध जुड़ जाता है जबकि अपने खेत से संबंध जुड़ जाएगा अपने कपड़ों से संबंध जुड़ जाएगा भावनात्मक माता पिता की दी भी कोई वस्तु है कपड़ा है उससे भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है तो संबंध भावनात्मक तो जड़ वस्तुओं से भी जुड़ता है लेकिन वो एक तरफा होता है केवल हम ऐसा सोच लेते हैं लेकिन परमात्मा से जो संबंध जुड़ता है वो तो दो तरफा है परमात्मा तो भावनात्मक रूप से हमारे से जुड़ा हुआ ही है हमें जोड़ना होता है तो परमात्मा कोई शक्तिशाली कण है ऐसा नहीं कहना चाहिए और कर्ण शब्द बोलते ही तो ऐसा आता है जैसे कि वो छोटी सी चीज है कर्ण तो छोटा सा और कर्ण एक एकदेशी होगा क्योंकि तो परमात्मा सर्व व्यापक है तो उसको कर्ण नहीं कह सकते अब वस्तु कह सकते हैं द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उसमें गुण रहते हैं उसका मतलब जड़ वस्तु नहीं है तो परमात्मा चूंकि चेतन वस्तु है वो अनुभव करता है वो ज्ञानवान है और वो यथा योग्य व्यवहार करता है न्यायकारी है हमारे लिए बहुत कुछ देता है इसलिए उससे भावनात्मक संबंध जोड़ते हैं जुड़ सकते हैं किया जा सकते हैं तो भावनात्मक संबंध बनाने की बात कहां तक ठीक है बिल्कुल ठीक है किया जा सकता है अगला प्रश्न है बलि वैश्व यज्ञ के बारे में बहुत से विद्वानों का मानना है कि यज्ञ में नहीं करना चाहिए कुछ विद्वानों का मानना है कि यज्ञ में आहुति दे सकते हैं परंतु हम यही नहीं समझ पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है बलि वैष्णदेव यज्ञ जो यहाँ प्रातःकाल होता है पूर्ण के बाद में सर्वम्बरी पूर्णम स्वाहा के बाद में कुछ दस आहुतियां दी जाती है जिसमें कुछ मीठा भी होता है घी की भी आहुति होती है और मीठे की भी आहूति होती है मीठे चावल वगैरह की वो बलिवैश्यव यज्ञ का एक भाग है और वो गृहस्थी वान करते हैं ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है और सन्यासियों के लिए भी नहीं है वो गृहस्थियों के लिए कर्तव्य है उसके लिए इन्होंने पूछा है कि वो यज्ञ में करना चाहिए यानी यज्ञ का मतलब है कि जिस अग्नि में जिस हवन कुंड में जिस अग्नि में हमने अभी दैनिक अग्निहोत्र किया क्या उसी अग्नि में ये बलिवैष देव यज्ञ कर लेना चाहिए या आहुतियां दे देनी चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं क्योंकि बलिवैष देव यज्ञ की आहुति आपको अलग देनी चाहिए जैसे कि कोई जने चूल्हे में देते हैं जहां रोटी बनी है अंगारे हैं वहीं पर ही कुछ अन्न उसमें डालते हैं वो जलता है थोड़ा उसको वहां आहुति देते हैं यहां नहीं करनी चाहिए तो जो दैनिक अग्निहोत्र की अग्नि है उसमें तो करना नहीं चाहिए ये ठीक है लेकिन वो दैनिक अग्निहोत्र की अग्नि कब तक दैनिक अग्निहोत्र की है वह है पूनाहुति तक पूर्णाहुति के बाद में जब हम उस कर्म को कर चुके हैं तो अग्नि बनी हुई है लेकिन अब अग वो अग्नि नहीं है ये मीमांसा दर्शन में इस विषय में कुछ और प्रश्नों को लेकर के ये समाधान दिया गया कि वो अग्नि कब तक है दैनिक अग्निहोत्र की अग्नि कब तक स्वीकार्य है जब तक दैनिक अग्निहोत्र चल रहा है यहां जो बली वैश्वे यज्ञ करते हैं यदि वो पूर्णाहुति से पहले किया जाए में कभी किया जाए वो आहुतियां दी जाए तब हम कह सकते हैं कि ये आपने यज्ञ के बीच में यज्ञ की आहुति डाल दी क्योंकि तो उस समय वो का अग्निहोत्र की अग्नि है यहां ऐसा नहीं करते तो पूर्णाहति के बाद की जो अग्नि है उसका का अग्निहोत्र का अधिकार समाप्त हो गया बस वो अग्नि है अब उस अग्नि में हम ये आहुति दे सकते हैं उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है दोष नहीं है अगला प्रश्न वेदों को पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए कृपया वेद पढ़ने का क्रम बताएं। तो दो दृष्टियों से हम पढ़ सकते हैं दो तरह से यदि आप अधिक समय लगा सकते हैं तो अलग ढंग से सामान्य रूप से पढ़ना है तो जो वेद के भाष्य हैं नर्षी दयानंद का है और भी विद्वानों के है उनके हिन्दी में भाष्य मिलते हैं या अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं उनके भावार्थ को पदार्थ को हम पढ़ सकते हैं इस तरह भी वो वेद का पढ़ना कहा जा सकता है क्योंकि तो वेद का तात्पर्य हमें समझना है और किसी ऋषि ने भाष्य कर रखा है तो हम पढ़ सकते हैं अगर हम अधिक कुछ नहीं कर सकते गृहस्थी हैं नौकरी करते हैं धंधा करते हैं हम अधिक समय नहीं लगा सकते तो ये वेद पढ़ने का तरीका है वेद स्वाध्याय का तरीका है दूसरा वेद पढ़ने का क्रम जो विधिवत होता है तो उसके लिए पहले उस भाषा को पढ़ना होगा वो भाषा है संस्कृत और संस्कृत भी क्या कहे वो वैदिक भाषा है उसको पढ़ने का उपाय संस्कृत का जो व्याकरण है पाणिनि का निर्मित अष्टाध्यायी ग्रंथ बोलते हैं वो उसका अर्थ और वो बहुत लंबा समय चलता है चार पांच साल तो लग ही जाते हैं उसमें महावाद तक होते हुए सात आठ साल भी हो जाता है कोई दस दस साल लगा देता है तो व्याकरण है फिर निरुक्त है छंद है ज्योतिष है दर्शन है ये बहुत सारी चीजें पढ़ के तब वो योग्यता आती है कि हम वेद को पढ़ सकें स्वयं उन शब्दों को समझने की योग्यता वो भी सबकी नहीं होती है वो तो भी अपने आप में बहुत कठिन है लेकिन इन सब शास्त्रों को पढ़ करके वेद को हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं काफी हद तक फिर भी ऋषिकृत ग्रंथों की सहायता तो हमें लेनी होती है लेनी ही चाहिए और केवल इतने माध्यम इतने से ही वेद ठीक तरह से समझ में नहीं आते इनको पढ़ने वाले जानने वाले तो और बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं जो विद्वान थे संस्कृत को जानते थे निरुक्त आदि सबको जानते थे वो महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश में भी लिखा है उसके लिए अंतकरण की पवित्रता का होना भी आवश्यक है साधक होना भी आवश्यक है नहीं तो व्यक्ति अपने अभिप्राय को अपने मंतव्य को अपने सिद्धांत को वहां वेद के अंदर डाल देगा उसको वही दिखाई देगा वो वहां उसी तरह से अर्थ कर देगा तो हम तो वेद इसलिए पढ़ते हैं इसलिए जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को हम ईश्वर की बात को समझना चाह रहे हैं अपनी मिलावट को नहीं किसी व्यक्ति की मिलावट को नहीं जानना चाहते हैं व्यक्तियों के तो ग्रंथ अलग अलग हैं ही तो वेद को हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई उसने जो नियम बनाए उसको हम यथावत जान सकें बिना मिलावट के तो बिना मिलावट के तो वही उसका अर्थ कर सकता है जो तो स्वयं का पवित्र हो जिसका अपना स्वार्थ नहीं हो लोकेष्टा से ऊपर उठा हुआ हो और साथ में ऐसी योग्यता भी रखता हो कोई ऋषि महर्षि हो इसलिए ऋषि के भाषिक की सहायता से भी हम पढ़ते हुए अगर इन व्याकरण आदि को भी पढ़ते हैं तो हमें अधिक सरलता होती है और ऋषियों के तात्पर्य को हम अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो ये वेद पढ़ने का क्रम आजकल इस रूप में प्रचलित है तो आज का विषय तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और एक ज्योतिष शिविर के लिए जो आपने नाम दे रहे हैं केवल नाम लिख करके दे दीजिए अपना नाम दूरभाष संख्या और पता स्थान इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको दे दीजिए और लगभग आप में से जो भी है जो चाहते हैं उनको सबको ही स्वीकृति हो रही है अगर किसी का निषेध होता है तो मैं आपको बता दूंगा दूसरा जो पुस्तकें आप में किसी को चाहिए जो कभी हम अधिक चाहते हैं तो आप कितनी अधिक चाहते हैं वो आप अपनी संख्या लिख करके डाल दीजिए पर्ची को हमें ये पुस्तक इतनी इतनी संख्या में चाहिए अगर हम उतनी नहीं दे पाएंगे तो आपको बता देंगे कम दे देंगे नहीं तो आपको जितनी चाहिए वो आप उसमें पर्ची में लिख करके बांध दीजिए राज तो का विषय स्मार्ट समाप्त करते हैं प्रण सादर अभिवादन रूप से